हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे प्राकृत और अप्राकृत ये दो शब्द वैष्णव भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है गोय वैष्णव की हरी भाषा में प्राकृत यही शब्द का सामान्य अर्थ है जड़ भौतिक स्थूल और अप्राकृतिक का मतलब निस्थूल छिन्मय आध्यात्मिक तो प्रकृति क्या है प्रकृति है शक्ति अथवा स्वभाव तो भगवान कौन है वही सर्वशक्तिमान सब शक्तियां इनकी है और भगवान की असंख्य शक्तियां में तीन मुख्य है भगवान की अंतरंगा शक्ति बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति अंतरंगा शक्ति का मतलब जो अप्राकृत चिन्मय जो आध्यात्मिक जगत पर है और बहिरंग शक्ति इनकी माया शक्ति है जिससे पूरा भौतिक जगत घटित होते हैं और माया शक्ति से ये भौतिक जगत चलते रहते हैं जगत का मतलब योगाच ही इसी जगत जो सदैव चलते रहते हैं संसार से संसार में ये भौतिक जगत है ये भगवान की बहिरंग शक्ति है और तटस्थ शक्ति तटस्थ शक्ति का मतलब जीव शक्ति तटस्थ का मतलब जो बीच में है जीव भगवान की छिन्नमय प्रकृति है लेकिन क्योंकि ये जीव इस भौतिक वातावरण में भी आ सकते हैं इसलिए वो तटस्थ बोलते हैं तट का मतलब नदी जैसे नदी में जैसे दो तट होते हैं जो खूल होते हैं तो इस प्रकार भी जीव छिन्मय जगत वैकुंठ जगत में रह सकते अथवा भौतिक जगत में इसलिए तटस्थ बोलते हैं तो प्राकृत और अप्राकृत प्राकृतिक मतलब भौतिक भौतिक का मतलब जो इस भ्रमण में है इस तो आठ प्रकार के भूत पंच महाभूत और तीन सूक्ष्म भूत से है जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भूमि आपो नलो वायु खनो भूध रे बचा अहंकारा इतिय बिना प्रकृति अष्टधा पंच महाभूत है भूमि आप अर्थात जल, भूमि आप अनला आग वायु और आकाश और सूक्ष्म है मन बुद्धि अहंकार तो ये आठ श्री की भिन्न प्रकृति है श्री कहते कहते ये, ये आठ मेरे मेरी भिन्ना प्रकृति है मतलब कुछ नहीं है जो भगवान से भिन्न है लेकिन क्योंकि हम जो भौतिक जगत में हैं हम सोचते हैं हम भगवान से भिन्न है और क्योंकि इस भौतिक जगत का मुख्य आर्थ नहीं है भगवान की सेवा करना इसलिए वो भौतिक प्रकृति या भिन्न प्रकृति कहलाते हैं और श्री कृष्ण की अंतरंगा प्रकृति वो छिन्मय जगत में है और छिन्मय जगत में सब कुछ छिन्मय है छिन्मय का मतलब चेतनमय और सब कुछ जो अप्राकृतिक जगत में है वो अप्राकृतिक है आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जगत तो सब कुछ जो वहां पर है सब कुछ छिन्मय है चेतनमय है और सभी वस्तु सभी जीव जो वहां पर है तो सदैव भगवान की भक्ति भावना से बावित होते हैं और सदैव भगवान की सेवा करते हैं तो इसलिए भौतिक जगत प्राकृत या बिना प्रकृति कहलाता है क्योंकि इस प्राकृति, इस भौतिक प्रकृति से इस भौतिक प्रकृति का प्रभाव से इस माया शक्ति का प्रभाव से सब जो भौतिक जगत में निवासी है सोचते हैं, मैं भगवान से अलग हूं या मैं मैं कृष्ण से अलग हूं मैं स्वयं भगवान हूं ईश्वर हम अहम भोगी तो ये प्राकृत बुद्धि कहलाते हैं, प्राकृत प्राकृतिक बुद्धि अप्राकृतिक बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि प्राकृत है ये कि मैं कृष्ण से अलग हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ मैं ईश्वर हूँ मैं निरंतर हूँ मैं भोगी हूँ सबको जो उजागर नहीं है मेरा भोग के लिए है तो ये प्राकृत बुद्धि का अलग है और अप्राकृतिक बुद्धि है वैकुंठ वृत्ति, वैकुंठ बुद्धि वैकुंठ में सब वैकुंठ वैकुंठवासियों सोचते हैं कि मेरा परिचय है, है कृष्णदास भगवान नारायण दास मैं भगवान का दास तो ये अपराकृत बुद्धि है बुद्धि में यही समझना है अपरयम जीव भूतम महाबाद है जगत कि ये, ये, ये भौतिक प्रकृति है और उससे अलग है जीव जीव भगवान की अंतरंग शक्ति है और अंतरंग शक्ति में एक विभाग है जो तटस्थ शक्ति बहुत वो जीव शक्ति है जिनकी प्राकृतिक बुद्धि से इस पूरा जगत चलते रहते वो प्राकृतिक बुद्धि क्या है मैं भगवान से अलग हूं मैं जगत का कारण हूं ये पूरा जगत सृष्टि कि किस लिए हुई मेरा भोग करने के लिए तो ये अप्राकृत बुद्धि है और इस प्राकृत बुद्धि से भगवान को समझना संभव नहीं है क्योंकि भगवान अप्राकृत है और इनको समझने के लिए तो यही क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऐसा अधिकार होना चाहिए की अप्राकृत बुद्धि युक्त होना तो वो अप्राकृत बुद्धि क्या है मैं कृष्ण दास हूं इनकी सेवा करने से उस सेवा भावना से भगवान हमको प्रकट होते भगवान स्वयं हमको इनके स्वरूप देखते हैं अगर हमारी ऐसी अप्राकृत बुद्धि होती है तो इसलिए केवल चर्चा करने से तर्क करने से भगवान को समझना संभव नहीं है अगर हम ऐसे गौरों बौरों कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें चर्चा करेंगे तो भगवान है या भगवान नहीं है तो जो प्राकृतिक बुद्धि संपन्न व्यक्ति तो इतने भी चर्चा करने इतने भी विचार करके भी तो भगवान को समझ नहीं सकते क्योंकि शुरू से इनकी प्राकृतिक बुद्धि है तो अप्राकृतिक बुद्धि कैसे प्राप्त होते हैं तो पहला समझना चाहिए कि इस भौतिक प्रकृति के फड़े अप्राकृत जगत है प्रकृति और अपरा प्रकृति ऐसे समझना चाहिए कि सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है वो सिद्ध नहीं है सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है सब कुछ अस्थाई है पूर्ण नहीं है और सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है और दुख का कारण होते हैं तो जो बुद्धिमान है विवेकी सोचते हैं कि इस जीवांत तो सब कुछ नहीं है इस भौतिक प्रकृति से तो सब कुछ नहीं है अवश्य ही इस भौतिक स्थू प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक चिन्मय स्थान है नहीं तो जीवन का क्या उद्देश्य है पूरा जागर का क्या उद्देश्य है सबकी सबका जीव का, का हृदय में तो यही इच्छा है कि मैं सुखी हूंगा और भौतिक प्रकृति में हम बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं जैसे कि हम सुखी हो सकते लेकिन इतने सर्ष करके भी हम वास्तविक और पूर्ण सुख नहीं मिलते तो इसलिए समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत पूर्ण नहीं है इस जगत के बहा या परे एक अप्राकृतिक जगत है जिसमें भौतिक प्रकृति के नियम नहीं चलते इस भौतिक प्रकृति के नियम से जन्म मृत्यु जरा व्याधि अध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेश होते हैं तो ये हमारा स्थान नहीं है तो यही समझना चाहिए तो कैसे ही समझना तो केवल भौतिक प्राकृतिक बुद्धि से विचार करने से तो वो संभव नहीं है लेकिन भगवान की कृपा से अगर एक व्यक्ति का हृदय में ऐसी भावना ऐसी अप्राकृतिक बुद्धि का उदय होते हैं। तो फिर वो व्यक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति प्राकृतिक जगत के बारे में कुछ न कुछ धारणा प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान है और सत्संग मिलके भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करके ऐसे व्यक्ति भगवान के बारे में पूरी फता मिल सकते हैं। तो प्राकृतिक बुद्धि है और अप्राकृतिक बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि से अगर हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे हम प्राकृतिक बुद्धि से भगवान को मापना करना चाहते हैं लेकिन भगवान ये शब्द का अर्थ जो असीम है भगवान असीम है तो कैसे इनको माप न है तो माया ये शब्द का एक अर्थ है वो भगवान को माप करने का प्रयास करना वो ही माया है क्योंकि इस प्रयास की भगवान को माप करना तो कितना बड़ा है कितना छोटा है कितना चौड़ा है तो ऐसे ऐसी बुद्धि की हम भगवान को माप करेंगे। भगवान कौन है तो हमारे बॉटल में रखना भगवान और उसका डकन रखना फिर हम म्यूजियम में हम भगवान को देख सकते हैं। तो ऐसी बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि है वो अहंकार है ऐसे सोचना कि भगवान ऐसे वास्तु है जो हमारी बुद्धि से माप कर करना संभव है तो ऐसा प्रयास अहंकार का चिन्ह है और इसलिए जो प्राकृतिक बुद्धि युक्त होते हैं, तो कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते और इसलिए बोलते ही कोई भगवान नहीं है आधुनिक प्राकृतिक विज्ञान से हम बहुत कुछ अविष्कार किया तो बहुत कुछ माप कर सकते लाइट डेप वेट भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान तो यही कार्य है सब कुछ मापना तो यही है ऐसे यही है ऐसे यही है ऐसे लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान को मापें तो वो ही माया है वो ही प्राकृतिक बुद्धि है क्योंकि इसी बुद्धि से भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है तो ऐसा है ये आधुनिक वैज्ञानिक की भूल है कि वे सोचते हैं कि अगर ऐसे वास्तु है जो हम नहीं देख सकते और माप नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते अगर हमारे प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा उसको माप नहीं कर सकते उसको अनुभव नहीं कर सकते तो ऐसे तो कोई वास्तु नहीं है ऐसे वास्तु का को कोई अस्तित्व नहीं होता लेकिन यही दूर है क्यों हम सोचते हैं कि सब कुछ जो है तो हम देख उसको हम देख सकते सुन सकते माफ कर सकते ऐसे समझना चाहिए कि हमारे सभी इंद्रियों सीमित और पूर्ण है तो अपूर्ण है सभी इंद्रियों आंक कान सब कुछ सीमित और अपूर्ण है तो भगवान असीम पूर्ण सिद्ध शुद्ध है तो कैसे हम भौतिक प्राकृतिक इंद्रियों से भगवान को माप कर सकते वो संभव नहीं है तो इसलिए नहीं समझना चाहिए कि कोई भगवान नहीं है अगर हम सोचे हम भगवान को नहीं देख सकते नहीं सुन सकते माफ नहीं कर सकते भौतिक इंद्रियों से तो कोई भगवान नहीं है तो यही बहुत है हम भगवान को देख सकते सुन सकते तो कैसे अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा तो अप्राकृत इंद्रियों क्या है जो छिन्मय शक्ति अंतरंग शक्ति से शुद्ध होते हैं वही इंद्रियों से हम भगवान को देख सकते हैं। हम भगवान की वंशी ध्वनि सुन सकते हैं तो कैसे संभव है अब प्राकृतिक इंद्रियों क्या है वो जीव के स्वाभाविक इंद्रियों हैं अभी हमारी मूल इंद्रिय शक्ति इस भौतिक प्राकृत स्वभाव से आच्छादित अच्छा, होते हैं इसलिए हम खाली भौतिक प्राकृत रूप रस स्पर्श गंध इत्यादि अनुभव कर सकते हैं लेकिन हमारे मूल अप्राकृत इंद्रियों भी है और जब हम भगवान का नाम जपते हैं भगवान के बारे में कृष्ण सुनते हैं कृष्ण कथा तो धीरे धीरे वो अप्राकृतिक बुद्धि से हम भगवान को देख सकते हम भगवान की वंशी ध्वनि सुन सकते हम हरे कृष्ण मंत्र सुन सकते हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आप सुनते हैं हरे कृष्ण मंत्र हम सुनते हैं लेकिन पूर्ण श्रवण करने ऐसे है कि भगवान का नाम सुनने से हमारे हृदय में भगवान की रूप गुण लीला सब प्रकट होते हैं। तो हम सुनते हैं लेकिन हमारा श्रवण पूर्ण नहीं होते है जब तक प्राकृतिक बुद्धि होती है तब तक हरिकृष्ण नाम सुनने से वो नाम का पूरा प्रभाव प्रकाशित नहीं होगा लेकिन ऐसे है कि कृष्ण नाम ही कृष्ण है और अगर चाहे भी हम समझते हैं या नहीं समझते हैं, तो कृष्ण नाम ही कृष्ण है और वो नाम सुनने से क्या होते हैं धीरे धीरे हृदय साफ होते हैं साफ का मतलब वो प्राकृतिक बुद्धि निकाल जाते हैं और अप्राकृतिक बुद्धि आते वो बुद्धि क्या है काम क्रोध लोभ मोह मद युक्त होते हैं और अप्राकृतिक ये है शुद्ध बुद्धि कि मैं कृष्ण दास हूं और मैं सभी इंद्रियों और मन का उद्देश्य है इनकी सेवा करना तो ऐसे अप्राकृत इंद्रियों पर भगवान का अपराकृत अर्थात चिन्मय दिव्य नाम रूप गुण लीला प्रकट होते हैं इसका अर्थ है कि हम अप्राकृत इंद्रियों से भगवान की अनुभूति करते हैं भगवान अगर देखते भगवान सबके हृदय विद्या में विद्यमान है और भगवान देखते हैं हमारा क्या स्वभाव है हमारी क्या इच्छा है जब तक हमारी इच्छाएं होते हैं इस भोग करना तो तब तक भगवान हमारे इंद्रियों पर प्रका नहीं होते अगर हम भगवान का श्री विग्रह देखते हैं हम सोचते यही पत्थर है अगर हम भगवान का शुद्ध नाम सुनते हैं हम सोचते ये एक साधारण शब्द है क्यों क्यों ऐसे होते भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है वो ही भगवान है कृष्ण नाम और कृष्ण तो एक ही है नाम रूप में कृष्ण भगवान है लेकिन जिनकी प्राकृतिक बुद्धि है कि इस भौतिक प्राकृति के अलावा और कुछ नहीं है तो इसलिए कोई अप्राकृतिक वस्तु नहीं है भगवान तो नहीं है और अगर भगवान है तो भगवान भी भौतिक होते हैं तो ऐसी बुद्धि से भगवान का साक्ष भगवान को साक्षात्कार करना संभव नहीं होते है तो ऐसी अप्राकृत बुद्धि से भगवान को समझना है भगवान को देखना है भगवान के साथ रहना है ये अप्राकृत बुद्धि नययन करना चाहिए वो अप्राकृतिक बुद्धि जीव का धर्म है शुद्ध अवस्था में वो जीव सदैव जानते हैं कि मैं भगवान का दास हूं मैं भगवान जैसे अप्राकृतिक हूं लेकिन जब तक वो अप्राकृतिक बुद्धि नहीं होते हैं, तब तक वो भव बंधन चलते हैं और पुनर्जन्म होते हैं मृत्यु होते हैं, तो ये अप्राकृत बुद्धि की मैं भगवान का दास हूँ भगवान कौन है भगवान अप्राकृत है भगवान भौतिक से परे है बेही सचित आनंदमय है तो ये अप्राकृत बुद्धि का विकास करना चाहिए वो भगवान और भगवान के भक्तों कृपा से प्राप्त होते हैं तो इसलिए विश्वास से अप्राकृत विश्वास से भगवान की भक्ति करना चाहिए श्रवण करना चाहिए यह विषय बहुत गहरा है और इसलिए पहले से सब कुछ समझना थोड़ा कठिन होते हैं, लेकिन बार बार सुनने से हम धीरे धीरे समझ सकते हैं कि भगवान अप्राकृत हैं। मैं भी अप्राकृतिक हूँ मैं ईश्वरीय नहीं हूँ मैं जीव हू मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ और ऐसी अप्राकृतिक बुद्धि से भगवान की वास्तविक सेवा जो शुद्ध भक्ति कहते हैं वो भगवान की वास्तविक सेवा करना संभव है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे